ना सहनो सहनोघुन सह वीर कर्वावहे तेजस्वीनस्त मिशा ओ ओम शांति शा दर्शन की छियासीवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पद हम देख रहे हैं और इसमें उपसंहार और व्यतिहार का प्रसंग चल रहा था और उसी के बारे में कुछ शंकाए और उसके समाधान किए गए कि क्यों व्यतिहार और समाहार करना चाहिए और तो पैतालीसवें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकता हाँ। के भाष्य में भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है हाँ। यत संति ही अनंता परमात्मा गुणा कथम कस्मिश्चित एक पठियेर तो इसमें कहा गया कि परमात्मा के गुण अनंत है तो एक स्थल में कैसे पढ़े जा सकते हैं और भी एक वाक्य आता है कि परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनंत है तो ये जो गुण के विषय में प्रश्न था कि ये गुण तो सीमित दिखते हैं हमको तो ये अनंत कैसे देखकर आपका कहना है कि गुण तो सीमित हैं, तो इन्होंने गुणों को अनंत क्यों लिख दिया है तो गुणों की सीमितता जो आप सोच रहे हैं कह रहे हैं वो एक दृष्टि से ठीक है कि परमात्मा के गुणों का जहां वर्णन मिलता है चाहे वेद हों उपनिषद हों दर्शन हों, या अन्य श्लोक आदि में या किसी विद्वान योगी साधक के द्वारा कहे गए हों कितने भी वो लिखे तो भी संख्या की दृष्टि से तो हम बांध सकते हैं उसको कि भाई इतने हैं ये कुछ न कुछ संख्या उसकी बैठेगी बिल्कुल ही अनंत शब्द हों ऐसा तो नहीं कह सकते तो इस दृष्टि से आपका कहना ठीक है कि इन्होंने अनंत क्यों कह दिया अनंत शब्द होते अनंत गुण है मतलब अनंत गुणवाचक शब्द है यहाँ चूंकि पाठ की बात की जा रही है कि एक जगह परमात्मा के गुणों का पाठ किया गया कुछ पाठ किए गए कुछ शब्दों का पाठ किया गया कुछ शब्दों का पाठ दूसरी जगह किया गया तो प्रसंग प्रश्न में ये था कि ये जो शब्द है इनको जितने ये जो हम व्यतिहार कर रहे हैं या उपसंहार कर रहे हैं ये ना करके सारे गुणों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ दिया गया तो ये जो सारे गुणों का एक साथ पढ़ना है ये शब्द की दृष्टि से कथन चल रहा था तो चूंकि शब्द तो सीमित ही हैं, जितने परमात्मा के गुणवाचक शब्द हैं शास्त्र में कहे गए हैं वो तो सीमित ही हैं। तो उस दृष्टि से आपका प्रश्न उचित है कि उन सीमित संख्या वाले शब्दों को एक स्थान पर क्यों नहीं लिया जा सकता लिया जा सकता है अनंत तो नहीं है तो अब हम इनके वाक्य की संगति इस ढंग से लगा सकते हैं क्यों अनंत का मतलब है बहुत अधिक अनंत का मतलब शब्द की दृष्टि से कह रहा हूं मैं परमात्मा के वाचक शब्द विशेषण शब्द बहुत अधिक हैं। जब उनको लिखने लगे तो कम से कम कोई एक पुस्तक तो बनी जाएगी ये आप कुछ हजार तो कह ही सकते हो न कुछ हजार कहेंगे तो भी एक पुस्तक बन जाएगी जब इतने सारे एक जगह आ गए उसका उपयोग कैसे होगा करेगा तो फिर भी एक एक का ही कुछ का ही सबका तो कर नहीं सकता है और वक्ता उन गुणों को लेकर के जो कहना चाहता है केवल गुणों का वर्णन तो है नहीं अगर किसी एक वस्तु तत्व का विवरण दिया जा रहा हो इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या गुण धर्म है जैसे कि पानी में क्या क्या गुण धर्म है उसका क्या स्वभाव है बस ये वर्णन दिया जा रहा हो नाम नाम की ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा है। तब उस प्रसंग में कह सकते हैं कि हाँ सारी चीजें आनी है और इकट्ठी की जा सकती हैं। लेकिन वेद और वेद के मंत्रों का तात्पर्य मात्र गुणों का उल्लेख करना नहीं है जहां जहां भी गुण आए हैं उसके साथ साथ भी इन गुणों से उसकी स्तुति करनी चाहिए उसको पकारना चाहिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए उसका स्मरण करना चाहिए इस तरह की दूसरे निर्देश विधि वहां पर मिलेंगे अब यदि सारे गुणों को एक साथ कर दिया जाए अब वो व्यक्ति उसी को सुनता रहेगा ठीक है ईश्वर ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा भी कहे क्या ना कहना क्या चाह रहे अब बहुत ज्यादा लंबा कर देंगे तो वो वाक्य ही नहीं बनेगा कुछ दो चार दस शब्द कहे विशेषण कहे फिर देखो परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए परमात्मा की स्तुति ऐसी करनी चाहिए वो क्रियावाची शब्द आना चाहिए मनुष्य की बुद्धि लगावतार यही शब्द, शब्द शब्द शब्द बोलते चले जाए और क्रिया कहीं बाद में जाके आए तो हम उसका समन्वय नहीं कर सकते हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो अनंत शब्दों का वाक्य के रूप में प्रयोग बनाना इकट्ठा करना यानी बहुत अधिक शब्दों का एक साथ लाना हमारे वाक्या बोध की दृष्टि से संगत नहीं लगेगा हम किसी का वाक्य का नाम लेने लगें किसी ऐसा वाक्य बनाए अलग अलग व्यक्तियों के नाम बोलते हुए ये ये ये ये ये ये सब के नाम बोलते चले जाए अब नाम तो सैकड़ों है लाखों करोड़ों हैं ये अरबों हैं नाम बोलते चले जाए फिर अंत में जाकर के कहें कि ये सब मनुष्य हैं वो नाम बोलते जा रहे हैं वो नाम में ही लटक जाएगा बिल्कुल कि ये कहना क्या चाह रहे हैं संबंध नहीं बनेगा संगति नहीं बनेगी तो अनंत यानी बहुत अधिक गुणों का एक साथ पढ़ा जाना उचित नहीं है व्यवहार्य नहीं है इसलिए नहीं पढ़े इस तरह हम संगति लगा सकते हैं संख्या की दृष्टि से और शब्दों की दृष्टि से जहां तक देख रहे हैं लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बात है कि परमात्मा के गुण अनंत हैं इस शब्द को केवल इतना पकड़े तो गुण अनंत हैं तो हम अपनी दृष्टि से परमात्मा के सभी गुणों को नहीं कह सकते हम जितना भी कहेंगे उसके अतिरिक्त भी गुण परमात्मा में है इस दृष्टि से भी वो अनंत है हमें कुछ शब्द मिल गए वेदों के मंत्र मिल गए ऋषियों ने बता दिया और हमने मान लिया कि परमात्मा में ये ये गुण हैं, लेकिन वो कितने गुण हैं और ज्यादा उसके अतिरिक्त भी हैं ये नहीं पता है हमें हम बोल नहीं सकते हम जानते नहीं जितना भी कोई जानता है तो भी उससे ज्यादा और बच जाते हैं इस दृष्टि से हमारी दृष्टि से भी संख्या की दृष्टि से वो अनंत है मनुष्यों की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से भी दोनों मिलाकर के वो भी हमारे लिए आनंद है हम पूरा नहीं कर सकते इसलिए अनंत है समुद्र को हम तैर के पार कर रहे हैं हम पार नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी दृष्टि से भाई तो अनंत है कोई सीमा नहीं है हमारी हमारी दृष्टि से कोई सीमा नहीं है ऐसे कह सकते हैं और यूं तात्विक दृष्टि से देखेंगे कि परमात्मा के गुण अनंत हैं तो संख्या जितनी भी है लेकिन एक एक गुण अपने आप में आनन्त है परमात्मा का आनंद अनंत है कोई सीमा नहीं है परमात्मा का ज्ञान अनंत है परमात्मा की न्यायकारिता अनंत है परमात्मा की दयालुता अनंत है सब चीज़ों में लगा लीजिए उस दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से वो अनंत है और तीसरी दृष्टि से देख सकते हैं कि परमात्मा के इन गुणों का अंत नहीं होता समाप्ति नहीं होती क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती चूंकि नित्य परमात्मा के ये गुण धर्म हैं इस दृष्टि से वो नित्य हैं नित्य में नित्य ही रहेंगे इस दृष्टि से भी अनंतता कही जा सकती यहां नहीं कहना चाह रहे हैं वो लेकिन अनंत शब्द की जब व्याख्या करेंगे तो इस दृष्टि से भी अनंतता कही जा सकती है मात्रा मात्रा की किसी को पूछना है? ओ, संख्या बयालीस दृष्टि संख्या दो सौ इसमें आचार्य जो ब्रह्म मुणि जी का भाष्य है हाँ। उसी में जो प्रारंभ के दो पंक्तियाँ है, हैं उनमें उन्होंने तेषा परमात्मा गुणों नाम निर्धारण स्थाने किला एतावत्तया प्रतिपादनस्य नियमों नियत न संभवती संभव नहीं हो सकता है क्योंकि वो अनंत है कहा किंतु जो भूमिका पूर्व पक्ष के रूप में उठाई है वहाँ पर तो जितने भी जहाँ जहां पर भी शास्त्रों में परमात्मा के गुणों को कहा गया है उपस उपसंहार व्यतिहार करने की बजाय उनकी एक जगह पर इकट्ठा करने की बात है तो वो तो हो ही सकता है तो उसका इसका प्रसंग तालमेल नहीं लगता। वो थोड़ा सा अलग ढंग से व्याख्या हो गई अगर भूमिका की दृष्टि से देखें कि भाई जितने पढ़े गए हैं सब जगह अलग अलग उनको एक जगह भी तो पढ़ा जा सकता था तो उस दृष्टि से है कि भाई इसमें तन निर्धारण अनियम सूत्र की दृष्टि से अब देख रहा हूँ उसके निर्धारण का कोई नियम नहीं है ठीक है और गुण भी ले लिए आपने कितने गुण लेंगे आप सारे लेंगे तो इसमें जो लेखक है उसको आप बांध नहीं सकते उसमें कोई नियम नहीं है कि इसको इतने ही गुण देने चाहिए कोई भी कि, कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु का या व्यक्ति का वर्णन करता है भिन्न भिन्न प्रसंगों में और वो उसके भिन्न भिन्न गुणों को बता देता है परिचय देते हुए कि यह ऐसा है और जिस समय परिचय दे रहा होता है वहां कोई इत्ता नहीं होती है कि आपको ये सारे गुण इतने बताने ही हैं उसमें तो अनियम है आप दो भी बता सकते हो एक भी बता सकते हो विशेषणों से संकेतित करना है कि ये वो व्यक्ति है ये इस गुण वाला अनेक भी कर सकते हो अधिक भी कर सकते हो तो प्रतिपादन में कोई नियम नहीं है कि सारे एक साथ आने ही चाहिए तभी वर्णन होगा ये कोई नियम नहीं है क्यों सारे का आग्रह पूर्व पक्षी करना है कि सारे एक साथ ही आए क्यों चाहता है वो इसमें कोई नियम नहीं है कम और अधिक आप कर सकते हैं स्वतंत्रता है उसमें इसलिए ये आग्रह ठीक नहीं है कि सारे वहां पर आने चाहिए और जैसा कि पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने बात रखी यदि कल, परिकल्पना करें कि सारे के सारे गुणों को एक साथ कर्ज भी दिया जाए तो वाक्य कितना लंबा बनेगा एक ही वाक्य में तो आने पड़ेंगे ना वो सारे के सारे शब्द परमात्मा ये ये ये ये है जैसे कि दूसरे नियम सारे के सारे ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप और ये है उसी की उपासना करनी योग्य है इस तरह का है और उसी की उपासना करनी होगी ये तो चलो कुछ ही शब्द हैं हम संगति लगा लेते हैं और अगर कोई बोला जा रहा है बोले जा रहा है सारे शब्दों को इकट्ठा कर देंगे फिर उसी की उपासना करनी वो तो बाद में चला जाएगा वो इधर ही उलझ करके रह जाएगा वो व्यवहारिक नहीं है और इतना सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है हमें उसको संकेतित करना है वो कुछ विशेषणों से ही संकेतित हो जाता है व्यक्ति नहीं पता लग जाता है ठीक है और गुण भी बताने हैं तो भिन्न ढंग से कर सकते हैं अब किसी एक व्यक्ति को संकेतित करना है आपको संकेतित करना है किसी को तो कैसे करेगा वो आपके सारे गुणों को बता के करेगा संकेतित आवश्यक नहीं है कुछ विशेषताएं ऐसी जो औरों से भिन्नता पैदा करती हो उसको बता करके कह देंगे सोमशेखर जी ये हैं और भी गुण है दूसरा कोई अन्य व्यक्ति आपको संकेतित करना चाह रहा हो बताना चाहता हो वो गुणों का वर्णन करते हुए भी, भी आपको संकेतित कर सकता है संदर्भ के अनुसार आपके रंग रूप से कर सकता है आपके जान के आधार पे कर सकता है आपके निवास के स्थान पे कर सकता है आपकी बोलचाल कैसी है कि जो ऐसा बोलते हैं वो हैं जिनके ऐसे बाल हैं वो हैं जिनकी कदकाठी ऐसी वो है, ऐसी है, वो है तो जिस दिन उन्होंने वो कार्यक्रम दिया था या प्रवचन दिया था वो हैं, अपने अपने प्रसंग से हम संकेतित कर सकते हैं सबके सब करें आवश्यक नहीं है क्योंकि थोड़े से भी काम चल जाता है उतने वहां पर अंश में और जो आपको संकेतित कर रहे हैं उनमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हुए भी यदि एक से दूसरे को ले लेते हैं कोई ले सकता है यही उपसंगार उपहार है इसलिए एक जगह आने का कोई नियम नहीं है इस तरह से हम इसको ले सकते हैं ठीक है सर दूसरा प्रश्न है चालीस और इकतालीस व सूत्र का जो ब्रह्म जी ने व्याख्या किए है सूत्रार्थ किए हैं उसमें उन्होंने एक को करते हुए सूत्र क्रम को बदले है पहले बाद वाला हैं, फिर पहला वाला हैं। क्या ये एक बना दिया एक वाक्यता करके एक साथ पढ़ा सूत्र तो दो ही मान रहे हैं तो 40वां सूत्र था आदराद अलोपह और फिर का अतद्वचनात। जो कहा उपस्थित है तो ये ठीक है कि इन्होंने एक वाक्यता बनाई और भाष्य करते हुए पहले उपस्थित अतस्तदचनात् को लिया और उसके बाद में आदराध अलोपह को लिया आगे पीछे कर दिया तो प्रथम दृष्टया तो ये लगेगा कि इन्होंने सूत्र को बदल दिया भाई ऐसा ही होता तो सूत्रकार भी आगे पीछे कर देते ये केवल शैली का भेद है उसमें कोई अंतर अर्थ में तो कोई अंतर आएगा नहीं और ये थोड़े भाष्यकार की अपनी शैली की स्वतंत्रता है वो अधिक उसको सरल मान करके इससे अधिक स्पष्ट होगा उन्होंने ऐसा कह दिया इन दो सूत्रों में आप देखेंगे आदराद अलोपह ये तो उनकी प्रतिज्ञा हुई और उपस्थित अतस्तदचना हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है तो दोनों शैलियां हैं सामान्यतः प्रतिज्ञा देने के बाद में हेतु को प्रस्तुत किया जाता है जैसा पंचावय की प्रक्रिया में होता है लेकिन यदि कोई विपरीत भी करता है पहले हेतु दे और फिर बाद में प्रतिज्ञा को कहे वो भी लोक में देखा जाता है प्रयोग मिलेंगे शास्त्रों में भी प्रयोग मिलेंगे इसलिए आगे पीछे ये थोड़ा व्याख्या स्वतंत्रता है और इसको एक आप और अन्य ढंग से भी ले सकते हैं यहाँ तो चलो दो सूत्र हैं और उनमें क्रम में भेद किया गया है, यदि एक ही सूत्र होता है और एक सूत्र में अनेक शब्द होते हैं अनेक शब्दों में भी जब अन्वय करते हैं ना ये प्रश्न तो वहां भी उठाया जा सकता है कि जब सूत्रकार ने सूत्र की रचना में शब्द इस ढंग से लिखे हैं तो अनवय अर्थ करते हुए आप पहले दूसरा शब्द ले लिया फिर आगे वाला ले आई जिसको हम अनवय नाम से बोलते हैं शब्दों को आगे पीछे करके करना तो ये क्यों ये क्यों जैसा लिखा है उसी तरह करना चाहिए तो ठीक है वैसा ही कर सकते हैं और वैसा करना चाहिए उससे भी अर्थ आ जाता है लेकिन समझने के लिए अनवय किया जाता है प्रधान जी ने प्रवचन में आपके कहा ही होगा आपने सुना है ना कि अनवय किन के लिए अपने गुरु जी का उद्धरण कर देते हुए बोलते हैं ना वो किन, किन लोगों के के के लिए लिए लिए मूर्खों मूर्खों का का मतलब है कम जानने वालों के लिए। का श्लोक है संस्कृत अच्छी आती नहीं है तो कैसे अर्थ समझे तो शब्द को आगे पीछे करके वाक्य रचना कर दिया अब कविता और सूत्र तो ऐसे होते हैं जिसमें वाक्य की तरह से वैसे नहीं होता है आगे पीछे होता है तो उसका शब्द का सौंदर्य लाने के लिए काव्य लाने के लिए आगे पीछे किया जाता है अर्थ करते समय वो जो जानते हैं वो अपने आप जोड़ लेते हैं उसको उनको समझ में आ जाता है लेकिन जो भाषा से परिचित नहीं है उनको आगे पीछे करके सही जगह बैठा करके बताना पड़ता है तो समझ में आता है वेद मंत्रों के साथ सब जगह ऐसा है वो अनवय करते हैं क्योंकि वाक्य रचना हमारी बन नहीं पाती हम नहीं बना पाते हैं हमारे लिए वो सहज सरल नहीं है इसलिए अनवय किया जाता है ये हमारी अल्पज्यता है इसलिए और जो जानते हैं उनको कुछ भी अंतर नहीं पड़ता वो तो वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं तो ये प्रश्न तो एक सूत्र पे भी हो सकता है तो जैसे एक सूत्र में आगे पीछे करने में हमें दोष नहीं प्रतीत होता आपको दोष नहीं लग रहा है तो ऐसे जब दो सूत्रों की एक वाक्यता कर ली किया जा सकता है ऐसी कार्य है इसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है हाँ। ठीक है और बयालीसवें <laughs> सूत्र में ये जो अंतिम दो शब्द हैं फलम इसकी व्याख्या समझ में पृथक तो मतलब ही पृथक ही तो अलग अलग कर लेंगे जैसा की इन्होने भाष्य में आप देखिए ये 201 एक पृष्ठ पर पहली पंक्ति क्या तत्पृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध तो प्रिथक जो है ना तो प्रतिबंध ही अप्रतिबंध ये तो तीन शब्द खोल दिए अलग अलग तो पृथक मतलब तो तो अलग ही मतलब तो ही, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं उसका प्रतिबंध नहीं है तो उसमें इन्होंने जो अन्वय किया है जिस ढंग से तो पृथक ही फलम अप्रतिबंध इसके फल का प्रतिबंध नहीं है पृथ्वे व फलम अस्थि अप्रतिबंध एक तो होता है अप्रतिबंध मतलब निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के यहां जैसे कहते हैं ये प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वहां पर बाधा होती है निर्बाध रूप से नहीं जा सकते अप्रतिबंधित क्षेत्र है अप्रतिबंधित कहें तो कोई भी आ जा सकता है तो इसमें फलम ही अप्रतिबंध का एक अर्थ यह हुआ कि इसका जो फल है निर्बाध है उसमें कोई रोक टोक नहीं है आप इसको कुछ भी उपसंहार आदि कर लीजिए कोई अंतर नहीं आने वाला है फल के साथ में जब जोड़ेंगे दूसरा जो इन्होंने आगे व्याख्या की है यद ये स्थले ये खलु परमात्मनो खालू परमात्मो गुण न तिबंध नहीं केवलम एतावंता एवं प्रतिबंध परमात्मनो संति, गुण सन्ती अन्य अनुसंधे तो प्रतिबंध को इन्होंने आगे खोला है कि जितने गुण वहां पर कहे गए हैं दो चार दस एक स्थान पर उसमें इसको बांधा नहीं है कि इतने ही यहां पर होंगे प्रतिबंध का मतलब है जितने कहे गए हैं उतने का ही होना इस वाहन में पांच जने बैठ सकते हैं तो पांच ही बैठ सकते हैं छ नहीं बैठ सकते ये प्रतिबंध हुआ ना मोटरसाइकिल पे दो ही बैठ सकते हैं तीन नहीं बैठ सकते ये प्रतिबंध हुआ तो यहां समझ लीजिए ये जो विशेषण वाची शब्द हैं परमात्मा के गुणवाची शब्द हैं ये जितने पढ़े गए हैं उस, उसका प्रतिबंध नहीं है अब है इतने ही पढ़े जाए ऐसा नहीं दूसरे भी आ सकते हैं दूसरे कैसे आएंगे तो उपसंघार और व्यतिहार से आएंगे एक तो संख्या की दृष्टि से ये ही इतने ही होंगे ऐसा नहीं है इसका मतलब है उपसंघार कर सकते हैं और गुण आ सकते हैं दूसरा है कि ये ही होंगे जो गुण वहां पढ़े गए हैं जो नाम पढ़े गए हैं वे ही होंगे ऐसा भी प्रतिबंध नहीं है इसका मतलब है उनसे भिन्न भी हो सकते हैं इतने ही होंगे और ये ही होंगे दो अलग अलग तरह से हो गया इस वाहन में इस कार के अंदर पांच व्यक्ति बैठ सकते हैं इतने ही बैठ सकते हैं छह नहीं बैठ सकते पांच ही बैठ सकते हैं वो पांच कौन से होंगे उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है ये या वो या ये कोई भी हो होंगे पांच ही तो कितने बैठ सकते हैं तो पांच बैठ सकते हैं यहां जितने गुण कहे गए हैं उतने ही रहेंगे उससे अधिक नहीं होंगे एक अलग बात ये हुई और दूसरा ये ही बैठ सकते हैं ये ही शब्द होंगे भाई इस गाड़ी में ये ये व्यक्ति ही बैठेंगे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता किसी को हम बदलना चाहें तो नहीं ये ही व्यक्ति बैठेंगे तो ये ही व्यक्ति बैठेंगे यही शब्द इस वाक्य में आएंगे ऐसा भी प्रतिबंध नहीं है इसका भी अप्रतिबंध है तो इतने ही होंगे इससे तो उपसंघार की पुष्टि हो गई उपसंघार किया जा सकता है ये होंगे ये होंगे संख्या तो वही है लेकिन बदल रहे हैं। इससे व्यतिहार को भी ले लिया गया है, है? ठीक? और हाँ। ये फल, फल का पे क्या मतलब है? हाँ। फल इन गुणों को बोलने से जो फल आता है परिणाम आता है वो समान है ये व्याख्या थोड़े दूसरे ढंग से है ऊपर जो इन्होंने लिखा इन्होंने, तयो उपसंहार व्यतिहारयो दिष्टे तथत स्थल पृथक एवं फलम अस्ति अप्रतिबंधा फलम अप्रतिबंधा ये जो अलग अलग स्थले उपसंहार और जिन स्थानों पर किया गया है जिन स्थानों पर उपसंहार और व्यतिहार किया गया है उन स्थानों पर फल निर्बाध रूप से मिलेगा फल में रुकावट नहीं आएगी उपासना का जो फल है वो मिलेगा उपसंघार व्यतिहार करने पर भी फल में प्रतिबंध नहीं है अगर उपसंहार व्यतिहार किया है तो प्रथम दृष्टिया कहने लगेंगे ना भाई फिर तो फल नहीं मिलेगा क्योंकि तो आपने बदलाव कर दिया है जिस फल की बात कही गई थी जिन गुणों को लेकर के आपने उन गुणों को बदल दिया है तो फल में भी फल नहीं मिलेगा फिर बदलाव कर दिया बोले नहीं फल तो फिर भी मिलेगा फल में कोई प्रतिबंध नहीं है आप है ठीक है तो आगे देखेंगे तो वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का तीसरा पाठ हमारा चल रहा है और पिछली कक्षा का अंतिम सूत्र हमने पैंतालीसवा देखा था जिसमें पूर्व पक्षी ने उपसंहार व्यतिहार पर एक आक्षेप किया है कि जब हम कहीं से दूसरे शब्द को ला रहे हैं बदल रहे हैं तो जो शब्द वहाँ पहले से हैं उनकी तो प्रधानता हो जाएगी क्योंकि उनका वही स्थान है वहीं पर ही वो हैं और दूसरे जो आएंगे दू, दूसरी जगह से वो गौण हो जाएंगे वो मुख्य नहीं कहलाएंगे तो ये अंतर पड़ जाएगा ये दोष आएगा परमात्मा के गुणों में न्यूनाधिकता हो जाएगी कोई कम और कम महत्व वाला कोई अधिक महत्व वाला ऐसा हो जाएगा इस तरह से ये एक दोष दिखाया था और इसी तरह से दूसरे ढंग से इसी दोष को अगले सूत्र में भी बता रहे हैं फिर इसका समाधान आगे देखेंगे तो रहेवा सूत्र देखिए इसकी भूमिका है पुनः पूर्व पक्षम दृढ़ी ये जो अगला सूत्र है ये पूर्व पक्ष को ही और पुष्ट करने के लिए कहा गया है सूत्र है अतिदेशाच अतिदेश के कारण से भी अतिदेश मतलब ये अर्थ में बताएंगे ही अतिक्रमण करके जो कथन किया जाता है आदेश किया जा रहा है दिष्ट किया जा रहा है संकेत किया जा रहा है उसके कारण से भी वो अतिदेश किस तरह होता है वो आगे बताएंगे खोल रहे हैं अतिकृत्य देश अतिक्रमण करके जिसको हम अतिक्रमण कहते हैं क्रमण मतलब तो चलना या गति करना और अति का मतलब है सीमाओं का उल्लंघन कर जाना या अतिक्रमण कहलाता है जितना वहां पढ़ा गया उसी को पढ़ना तब तो अतिक्रमण नहीं कहलाएगा और उसमें बदलाव कर दिया तो ये हमने जहां जो लिखा हुआ था उसमें बदलाव करने के कारण इसको अतिक्रमण कहेंगे तो ये कहलाएगा करके, करके देश, देश को इन्होंने आगे खोल दिया निर्देश अतिक्रमण करके निर्देश कर देना अतिकृत देशो निर्देश अतिदेश अति कहा दूसरे ढंग से कह रहे हैं उपरिष्टात निर्देशो अति ऊपर से कोई निर्देश कर देना अलग से जो नियम बने हुए हैं वो चल रहे हैं अब ऊपर से किसी ने और नया आदेश कह दिया कि नहीं यहां ऐसा करो ये ऐसा करना चाहिए तो ये उपरिष्ठात ऊपर से कोई अलग चीज थोप देना ले आना इसको भी अतिदेश कहेंगे जो सामान्यतया नियम निर्देश चल रहे हैं उसमें ऊपर से कुछ कह नहीं ये तो ऐसे होगा नियमानुसार जो चल रहा है किसी ने कहा यज्ञ में ये ऐसे ऐसे बैठना है लेकिन अलग से बड़े अधिकारी ने कुछ निर्देश कर दिया निर्देश क्या हो गया उपर से आदेश आया है उपरिष्ठात निर्देश हो अतिदेश, के रूप से कहा, तो अतिदेश है। दूसरा अर्थ हुआ हम अलग से ले आए और कह रहे हैं अन्य धर्म से अन्य अतिदेश है अन्य धर्म का यानी गुण का किसी दूसरे स्थान पर निर्देश कर देना इसको भी अतिदेश कह देते हैं वहां जो शब्द नहीं था उसको ले आना तात्पर्य तीनों का एक ही है कहा, अतिदेश। इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे सत्य काम आदि नाम अतिदेशात सत्यकाम आदि गुणों का अतिदेश अतिदेश से अन्यत्र अन्य पठनात्थलों पर ऊपर से उसको वहां डाल देना जोड़ देना इससे भी पूर्वतो नाम, नाम, पूर्व तो वर्तमान नाम धर्मान पूर्व विकल्पः प्राथमिक भावो मुख्य भावः तो ऐसा करने पर भी पहले से जो वहां पर विद्यमान हैं उन धर्मों का पूर्व विकल्प होगा प्राथमिक भाव होगा मुख्य भाव होगा पश्चात अतिदिष्टान धर्मान जो बाद में आए हैं उनका गौण भाव ही होगा इति दोष है दोष आ जाएगा पूर्ववत अवतिष्टी जैसे पिछले सूत्र में कहा गया था ये दोष वहाँ भी होगा तस्मात उपसंहार व्यतिहार हो इसलिए उपसंहार और व्यतिहार नहीं करने चाहिए न्यून अधिकता का दोष आएगा अब विभिन्न प्रसंगों में हम मनुष्यों के व्यवहारों में देख सकते हैं इसको कि कहीं ठहरने के लिए दस व्यक्ति आए हैं और उनके लिए व्यवस्था कर दी है ये कमरे दे दिए उनको अब ऊपर से दो तीन जने और आ गए बोले इनको भी रखो अब वहां कमरे के अंदर बिस्तर की मान लो न्यूनता है या तख्त की न्यूनता है तो वहां नीचे सोलाना हुआ तो नीचे कौन सोएगा वहां पर किसको सुलाना चाहिए युक्ति से व्यक्ति समान है व्यक्तियों में भेद मत कर लेना नहीं तो वो कहेंगे नहीं जी बड़े व्यक्ति को ऊपर सुला दो छोटा नीचे सो जाएगा व्यक्ति समान है अब किसको होगा जो बाद में आया है उसको सहन करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले तो वहां पर थे ही वो तो पहले से तय ही थे जिनका आरक्षण था वो तो थे ही और जो बाद में कोई आ गया और बोले चलो इसको भी कर लो वो क्या जी मेरे को भी सीट दो बराबर तो भाई हम तो पहले से आए हुए हैं हमारा आरक्षण है अब आप तो हमारे को नहीं कर सकते हाँ, उसका अगर पहले होता तो वो स्वीकार्य हो जाता अब अगर कोई दूसरा आया है तो बैठेगा तो वो किनारे पे बैठेगा थोड़े से उसका गौण भाव तो रहेगा ही भोजन बना हुआ है जिनके लिए पहले से निर्धारित है इतने व्यक्ति है और फिर और पांच दस अतिथि आ गए अब क्या करेंगे अब ठीक है हम बराबर करके भी ले लेते हैं लेकिन सामान्य दृष्टि से अतिथि हैं। तो जो बिना कहे आए हैं, तो ठीक है जैसा है वैसा बचेगा वो ले लो और क्या है गौण भाव तो वहां पर तो होगा ही तो इसी तरह से जो वहां पर मुख्य हैं, उसमें जो अतिदेश करके ऊपर से और कह दिए गए हैं उनको मुख्य स्थान नहीं दिया उनको नहीं होगा उनकी फिर मन नहीं चलेगी अब एक, दर, एक सीट के ऊपर बस के अंदर तीन जने बैठते हैं और बैठते हैं और जो पहले से बैठे हुए हैं तो फिर भी आग्रह कर सकते हैं कि मैं यहीं बैठूंगा और जो बाद में आए उनको तो जैसा मिला है बैठना पड़ेगा वो पहले तो आ जाए फिर कह कि नहीं मेरे को तो यहाँ दो और आप थोड़ा उधर खिसको और मेरे को पूरी जगह दो और मैं खिड़की पे बैठूंगा अभी उसका अधिकार नहीं बनता वो गौण भाव को तो प्राप्त तो होगा ही कक्षाओं में भी होता है और कई बार उससे विपरीत भी हो जाता है जो विद्यार्थी शुरू से बैठ रहे हैं मुख्य रूप से जिनके लिए पाठ चलाया अब बीच में कोई आ गया और बोले कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ बैठा लिया उसको और बैठाने के बाद में वो वहां पर मुख्य बन बैठा वो बोले जी मेरे प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए मेरे को समय दिया जाना चाहिए और वो इतना करने लगे कि पहले वालों को बाधा होने लग जाए अब दोनों से क्या निर्णय करेंगे जो पहले से बैठ रहे हैं उनके अनुसार ही चलेगा उनका मुख्य भाव है पहले से है ये तो अतिदेश करके बाद में आया है उसकी गौणता तो होगी ही माननी ही पड़ती है उचित है न्याय संगत है इस दृष्टि से इसने कहा कि परमात्मा के गुणों में आप ये उपसंहार व्यतिहार करेंगे तो गौण मुख्य भाव हो जाएगा और ये तो गलत है सब समान परमात्मा के तो सभी गुण अद्भुत हैं और सभी अच्छे अच्छे हैं तो क्यों गौण मुख्य भाव करो तो ऐसे इस ढंग से ही उसने दोष दिखाने का प्रयास किया हो गया अब इसका समाधान कर रहे हैं सैतालिस इधानी उत्तर है तो ये अब इसका उत्तर देते हैं सूत्र है विद्यवतु निर्धारणार्थ विद्या एवतो निर्धारणार्थ तो बोले कि ये सब ऐसा होते हुए भी विद्या तो वही की वही है विद्या का मतलब यहां पर उपासना विद्या या साधना विद्या योग विद्या की तरफ से उपासना विद्या ले लीजिए इन शब्दों को भले ही आपने इधर से उधर किया है लेकिन विद्या तो वही है गुण तो वही परमात्मा के हैं उपासना विद्या ही चल रही है उसमें कौन सा भेद आ रहा है तो चूंकि ये विद्या ही है इसलिए इसमें न्यूनाधिकता इन शब्दों की नहीं मानी जाएगी <coughs> भाष्य विविधान परमात्म गुणा नाम मानस क्रियावत पौर्वापर्य चिंतना सिद्धांति ने ये बात रखी थी क्रिया मानस मानसवत पूर्व पक्षी ने पैतालीसवें सूत्र में उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं बोले ठीक है कि परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं और तो इसमें पौर्वापर्य की चिंतना तो हो कि भई ये पहले होगा या बाद में होगा पहले इसको बोलेंगे बाद में इतना तो ठीक है चल सकता है न ही विद्यात्म ही लेकिन विद्यापना ज्ञान जो है उसमें तो कोई न्यूनता नहीं आ रही है, साही ही तु तो वो फिर भी है और बाद के जो शब्द उपसंहार व्यतिहार से आए हैं वो भी है तो ब्रह्म विद्या ही तो इस दृष्टि से वो समान है ब्रह्म विद्या की न्यूनता नहीं है तो सा ब्रह्म विद्या ही तू अवतिष्ठते यथाही काचित विद्या So, दृष्टादृष्ट लक्षण ही सदा अवतिष्ठ थे जैसे कोई भी विद्या हो संसार की जो विभिधन विद्याएं हैं, वो अपने दृष्ट और अदृष्ट लक्षणों से विद्यमान रहती है दृष्ट अदृष्ट का मतलब है कि किसी विद्या के कुछ गुण तो हमें पता हैं, वो दृष्ट हैं और कुछ नहीं पता है वो अदृष्ट है ज्ञात और अज्ञात की दृष्टि से या प्रकट अप्रकट की दृष्टि से दृष्ट और अदृष्ट शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि कोई विद्या है उस विद्या के कुछ गुण हमें पता हैं मान लीजिए व्याकरण ले व्याकरण ले लेते हैं या दर्शन ले लें भी व्याकरण विद्या के जो तो गुण हैं वो कुछ हमें पता है और कुछ हमें पता नहीं है या प्रकट नहीं किए गए हैं, बोले नहीं गए तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि उसके बाकी के जो गुण हैं वो हीन हैं या नहीं लिए जाएंगे बोले नहीं है वहाँ पर कुछ बोल दिए हैं व्याकरण की ये विशेषता है बस इतना ही है कुछ प्रकट कर दिए गए कुछ अप्रकट रूप में है लेकिन गुण तो सारे के सारे व्याकरण के ही हैं व्याकरण की विशेषताएं ही हैं वो विज्ञान की विशेषताएं विज्ञान के कुछ गुण बता दिए कुछ गुण नहीं बताए इसका ये मतलब थोड़ा है कि जिन गुणों को नहीं बताया वो हीन कोटि में चले गए वो भी तो विज्ञान के ही गुण है वो भी तो व्याकरण के ही गुण है ऐसे ही परमात्मा के जो गुण वहां पर पढ़े गए हैं जो दृष्ट है वहाँ पढ़े गए दिखाई दे रहे हैं और जो उस जगह नहीं पढ़े गए हैं वो अदृष्ट है भले ही दूसरी जगह पढ़े गए हैं लेकिन उस स्थल की दृष्टि से वो अदृश्य अदृष्टा यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोले इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं आता वो सब उसी विद्या की विशेषताएं गुण कहलाते हैं ऐसे ही परमात्मा के भी कहलाएंगे इसलिए इसमें जो गुण मुख्य भाव का दोष आप दिखा रहे हैं न्यूनाधिकता का ऐसा कोई दोष नहीं आएगा देखिए वो प्रकटीकरण है इस व्यक्ति ने इस वाक्य में परमात्मा के इन गुणों को प्रकट कर दिया बस इतना ही तो है इससे दूसरे गुणों की हेता नहीं आ जाती है तो विद्या के अपने दृष्ट और अदृष्ट लक्षण होते हैं हमेशा रहते हैं तथा एवं प्रोक्ता प्रोक्त धर्म ही परमात्म गुण चिंतन रूपा ब्रह्म विद्या ही अवतिष्ठ तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ विद्या कही गई है परमात्मा के गुणों से उसके भी व्यक्त और अव्यक्त दृष्ट अदृष्ट दोनों गुण होते हैं न विद्यात्वाच्य विद्यात्व से कोई भी धर्म च्युत नहीं होता है वो सब परमात्मा की विशेषता को बता रहे होते हैं कुतः क्यों ऐसा है तो कहा निर्धारण दिया प्रोक्ता प्रोक्तरवा गुण परमात्मो निर्धारण यावद अवधारण अनुभव साक्षात्कारों वती यथ निर्धारण के कारण से किसका निर्धारण कहा तो सभी दृष्ट और अदिष्ट, दृष्ट और अदिष्ट को ही दूसरे शब्दों में खुल दिया उन्होंने प्रोक्त अप्रोक्तरवा प्रोक्त का मतलब कहे गए उस वाक्य में जो गुण कहे गए और अप्रोक्त का मतलब जो गुण उस वाक्य में नहीं कहे गए तो प्रोक्त हो चाहे अप्रोक्त हो उन सब गुणों से परमात्मा का ही निर्धारण तो किया जा रहा है इन सब से परमात्मा का ही तो निर्धारण किया जा रहा है निर्धारण को आगे खोल दिया निश्चय निश्चय किया जा रहा है परमात्मा ऐसा ऐसा है निश्चय को और आगे खोल दिया यथावत धारणम अच्छी प्रकार से जैसा वो है वैसा धारण करना इस गुण से भी परमात्मा को यथावत धारण किया जा रहा है इस विशेषण से इस शब्द से भी परमात्मा को यथावत धारण किया जा रहा है तो यथावत धारणा निर्धारण यथावत, यथावत धारण तो हम उसको और आगे खोल दिया है अनुभव परमात्मा का अनुभव इन सभी शब्दों से किया जा सकता है इससे भी परमात्मा का अनुभव होगा हो उससे भी परमात्मा का अनुभव होगा अनुभव शब्द दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है जिसको कि हम प्रत्यक्ष कहते हैं उसको अनुभव कहेंगे क्योंकि इन्होंने आगे लिखा है इसके लिए अनुभव को आगे लिख दिया साक्षात्कार साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष और अनुभव तो एक तो होता है ज्ञान की दृष्टि से हमने जान लिया परमात्मा ऐसे ऐसे गुण वाला है उससे भी निश्चय होता है अवधारण होता है अभी अनुभव या प्रत्यक्ष नहीं हुआ है और एक जब साक्षात समाधि में होता है उसको भी कहते हैं और इसमें भी ज्ञान की दृष्टि से बहुत भिन्नता रहती है प्रथम दृष्टिया जब हम किसी शब्द को लेते हैं तो एक अलग थोड़ा सा ज्ञान हुआ विचारते विचारते शब्द तो वही रहता है लेकिन उसका अर्थ बहुत गंभीर होता चला जाता है तो जब अर्थ की गंभीरता आ जाती है तो यूँ लगने लगता है जैसे कि ये प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा कि बिल्कुल प्रत्यक्ष हो रहा है जबकि है वो ज्ञानात्मक ही प्रत्यक्ष वैसा नहीं है जो अनुभव होता है वो नहीं है लेकिन लगने ऐसा लगता है जैसे कि यह अनुभव हो रहा है इसलिए देखो इन शब्दों को इन्होंने कहा निर्धारणम निश्चय यथावधारणम धारणम अनुभव साक्षात्कार अलग अलग भी ले सकते हैं और इसको एक मिलाकर के भी ऐसा प्रतीति कर सकते हैं तस्मा तत्व पौर्वापरियम न दोषारहम तो अगर वहां पर पूर्वापरता मान भी ली जाए कि पहले इसको बोलेंगे फिर आगंतुकों को बोलेंगे उपसंहार वालों को बोलेंगे तो भी इसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है ये सब परमात्मा के निर्धारण निश्चय के लिए ही हैं विद्या की तरह तो विद्या एवं निर्धारणा विद्या है ब्रह्म विद्या है परमात्मा का ही इन सबसे निश्चय होगा इसलिए कोई ये दोष नहीं है आगे अड़तालीसवा सूत्र एक और हेतु दे रहे हैं दर्शनाच्य पीछे था दूसरे दर्शनाच बादश्य यथा यथा ही परमात्मो गुण गुना, गुणाश तथा तथा तस्य परमात्मनो प्रवर्धते यत् उल्लेजैसे-जैसे परमात्मा के गुणों का चिंतन किया जाता है वैसे वैसे परमात्मा का दर्शन यानी साक्षात्कार बढ़ता जाता है अब ये दर्शन और साक्षात्कार दोनों ही दृष्टियों से देखना चाहिए एक तो ज्ञान की दृष्टि से जितना जितना हम जानते चले जाते हैं उतना उतना हमें ये बोध होता है मैं परमात्मा को और अधिक जान रहा हूं मैं परमात्मा को और अधिक जान रहा हूं अब यो तो आठ दस शब्दों का जब हम जान कर लेते हैं शुरू शुरू में परमात्मा के बारे में बच्चों को करा देते हैं तो भी लगता है ना हाँ परमात्मा को जान लिया मैंने एक सामान्य व्यक्ति को पानी के बारे में बताए कि देखो पानी ऐसा ऐसा होता है ऐसा तरल होता है प्यास घुसती है जान लिया पानी को हाँ जी जान लिया पानी गाय को दिखा ये गाय है इस रंग वाली है देखो चार पैर वाली है घास खाती है दूध देती है ये जान लिया गाय को। यही होगी कि गाय को जान लिया है लेकिन अब एक शरीर शास्त्री या चिकित्सा शास्त्री उसको जानेगा इसी तरह पानी को रसायन शास्त्री जानेगा या भौतिक विद जानेगा जान तो वो भी रहा है लेकिन वो पानी को और अलग ढंग से जान रहा है तो परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों को करते करते करते जान उसी को रहे हैं लेकिन हम और अधिक अच्छी तरह जानने लगते हैं उसका साक्षात्कार जैसा हमें लगने लगता है अनुभव होने जैसा लगता है और उससे हमारा मस्तिष्क रंग जाता है जिसको इन्होंने पीछे चौवालीसवें सूत्र में उद्धृत किया था कि लिंग भूय वो इतना बलवान है बड़ा है ये हमारे अंदर रंग करके बैठ जाता है आगे एक और आशंका का निवारण कर रहे हैं ये कि जब जिस प्रसंग में जिन गुणों को शास्त्र में कहा गया तो ही लेना चाहिए दूसरा क्यों ले रहे हैं हम वहां पर शास्त्रीय दृष्टि से एक उत्तर समाधान दे रहे हैं मीमांसा दर्शन की दृष्टि से तो देखिए उचा सूत्र श्रुत्यादि बलियस्वाच न बाधा श्रुति आदि के बलियस्व के कारण से उनकी बलवत्ता के कारण से इसलिए भी कोई बाधा नहीं है जब हम ये कहते हैं कि यहाँ जो गुण पढ़े गए हैं उन्हीं का ग्रहण होना चाहिए हम किस आधार पर कहते हैं प्रकरण के आधार पर कहते हैं यहाँ प्रकरण में यही पढ़ा गया है तो यही लेना चाहिए और जो श्रुति, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या मीमांसा दर्शन की दृष्टि से तो श्रुतिलिंग वाक्य और प्रकरण तो प्रकरण तो चौथे स्थान पर आ रहा है हम कहते हैं भाई प्रकरण यही है तो यही लेने चाहिए कहते हैं कि श्रुति और लिंग है उठ के, तो के, तो के यहाँ पर आ सकते हैं। लिया जा सकता है आप प्रकरण के आधार पर उनको रोक नहीं सकते हो हम कहेंगे नहीं प्रकरण यही है इसी को ही लेना चाहिए दूसरे गुण नहीं लेने चाहिए तो केवल प्रकरण के आधार पर आप श्रुति में अन्यत्र श्रुतियों में जो परमात्मा के गुण कहे गए उनको रोक नहीं सकते यहाँ आने से इस ढंग से व्याख्या की क्योंकि श्रुति और लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान होते हैं इसलिए वो गुणधर्म यहाँ पर आ सकते हैं एक और तरीके से इसकी पुष्टि की जा रही है शास्त्र की ऐसा किया जा सकता है उपसंगार और व्यतिहार भाष्य देखिये यने युण युक्ता युक्त परमात्मा प्रतिपादिता जिस प्रकरण में जिन गुणों से युक्त परमात्मा का प्रतिपादन यानी वर्णन किया गया है तकरण उस प्रकरण में तहिरेव गुण ही परमात्मा लक्ष्य कर्तव्य है परमात्मा को संकेतित करना हो तो उन्हीं गुणों से करना चाहिए उस प्रसंग में। नहीं तत्र तत्व कर्तव्य उपसंहार व्यतिहार ये नहीं करने चाहिए अग्रह अग् से अन्य व्यक्तव्य अन्य वक्तव्य इधम अस्त तो इसमें पीछे से ये देखिए उपसारो कर्तव्य अग्रहण से या तो आना चाहिए इति इति इति से है ये ठीक है ये जो आग्रह है कि ना ही तत्र उपसंगार व्यतिहारो कर्तव्य उपसंगार उपसार व्यतिहार नहीं करना चाहिए इस आग्रह का अन्य खंडन में निरस्त करने के लिए आग्रह इस प्रकरण श्रुत्यादि नाम बलियस्तव अस्ती प्रकरण की अपेक्षा श्रुति आदि का बलियस्तव है बलवत्ता है यथाच उत्तम दर्शनांतर है जैसे की भिन्न दर्शन में यानी मीमांसा दर्शन में ये कहा गया है तो मीमांसा दर्शन का सूत्र दिया लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौरबल्यम अर्थ विप्रकर्षात् यहाँ पर ये जो छह शब्द गए हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इनके विस्तार में तो नहीं जाते पर यहाँ हमारे को देखना है एक तो प्रकरण जो कि चौथे स्थान पर श्रुति लिंग वाक्य और प्रकरण और प्रकरण से पहले श्रुति और लिंग आए हुए हैं तो इनके समवाय में जब ये एक ही जगह पे उपस्थित हो रहे हो ये सब अपने आप में प्रमाण है किसी चीज के निर्धारण के लिए इनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसमें जो पर वाला है बाद वाले है उनकी दुर्बलता होती है पहला बलवान है दूसरा उससे कमजोर है तीसरा दूसरे से भी कमजोर है पहले दूसरे दोनों से कमजोर है और चौथा प्रथम तीनों से कमजोर है और पांचवा चौथे से भी कमजोर है दूरी होने से उससे वाक्य से जो अर्थ निकाल रहे हैं उसमें निक, अर्थ निकलने में देरी होती है श्रुति से जो अर्थ आता है वो सीधे सीधे एकदम आ जाता है लिंग से जो आता है तो पहले श्रुति निकल्पित करनी पड़ती है फिर अर्थ आता है जैसा कि अर्थ संग्रह में हमने देखा और आगे मीमांसा दर्शन में इस बिंदु इसके ऊपर काफी चर्चाएं चलेंगे तो चूंकि बाद वालों से अर्थ आने में देर होती है काल की दृष्टि से प्रक्रिया की दृष्टि से इसलिए उसकी दुर्बलता है जिससे जितना शीघ्र अर्थ ग्रहण होता है उसको उतना बलवान माना गया तो इस दृष्टि से बाद वाले दुर्बल है पहले वाला बलवान है तो एवं आयतन आयत आयतना आयतना आयतन आयतनादीन आयतन आदि सामनलिंग आश्रि भिन्न भिन्न प्रकरणसुपी यागुणा श्रुति तत्र प्रकरणु तेज गुणा उपसंगार व्यतिहारो कर्तव्य हो तो आयतन आदि में समान लिंग का आश्रय करके समान रूप से हैं भिन्न भिन्न प्रकरणों में जिन जिन परमात्मा के गुणों की श्रुति प्रतिपादित करती है वहां वहाँ सर्वत्र प्रकरणों में उन गुणों का उपसंगार और व्यतिहार कर लेना चाहिए ये तो इनकी प्रतिज्ञा है क्यों कर लेना चाहिए तत्त प्रकरण अपेक्षाया श्रुते बलिय प्रकरणों की अपेक्षा श्रुति और लिंग के बलवान होने से तो जब श्रुति कह रही है तो उसको उठा करके यहाँ भी लाया जा सकता है उसमें कोई निषेध नहीं होना चाहिए इन्होंने एक एक अलग ढंग से संगति लगाई है तस्मात्मा बाधा अतः प्रकरण प्रतिबंधो ना इसलिए प्रकरण का प्रतिबंध नहीं है कि इस प्रकरण में जिन गुणों को कहा गया है, वो ही शब्द यहाँ पर रहने चाहिए दूसरे भी आ श्रुति की होने से हो गया आगे पुनर्दूष पूर्व पक्षी फिर से इसका दूषण कर रहा है इसको खंडित कर रहा है क्या पचासवा सूत्र है अनुबंधादि व्यय प्रज्ञातर पृथक्वत दृष्ट तम <coughs> अनुबंध आदि से अनुबंध कहते हैं जो कर्म किया जा रहा है उसके साथ में जो चीज जुड़ी हुई है अनुबंधित तो होते हैं ना अनुबंध जुड़ा हो जो होता है तो यह फल को अनुबंध के रूप में माना जाता है <coughs> कि ये कर्म किया है तो फल तो इसके साथ साथ ही आएगा ही जुड़ा हुआ ही है उसके तो अनुबंध आदि के प्रज्ञातर पृथकवत अलग अलग तरह के जो कर्म होते हैं प्रज्ञाएं होती प्रज्याय मतलब ज्ञान वो चूंकि ज्ञान के भेद से फल का भेद होता है ऐसे ही उपासना के भेद भेद से उसके फल में भी होगा होना चाहिए कहना ये इस तरह से चाहते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग गुणों को लेकर के जो उपासना का विधान किया गया है परमात्मा का उनका फल भी अलग अलग होना चाहिए अलग अलग गुण हैं, शब्द हैं, तो अलग अलग ही फल भी होना चाहिए भिन्नता है तो भिन्न ही फल आना चाहिए एक जो प्रथम दृष्टिया हम सबको प्रतीत होता है और इसकी पुष्टि के लिए विभिन्न कर्मा, कर्मकांड आदि कर्मा, अलग अलग कर्म किए जाते हैं बहुत सारे बहुत सारे जो कर्म के कर्म है उनके सबके अलग अलग फल बताए गए हैं तो कर्म के भेद से फल में भेद आता है ये सामान्य नियम युक्ति से हमें समझ में आता है और वही बात जब हम इस उपासना प्रकरण में भी लगाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया गया है तो इसका फल भी भिन्न भिन्न होना चाहिए और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि भिन्न भिन्न शब्द हैं और भिन्न भिन्न भिन फल होगा तो उपसंगार और व्यतिहार में दोष सिद्ध होने लगेगा जब इससे कोई फल निश्चित निर्धारित था इस विशेष फल के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो आप ये उपसंहार व्यतिहार करके भिन्न बदल क्यों रहे हो उसको एक विशेष फल के लिए जब ये शब्दों इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो अगर आप इसमें हेरफेर कर दोगे तो फल में भी बदलाव आ जाएगा क्योंकि हमें वो फल प्राप्त करना है तो इसको इन गुणों को परिशुद्ध रूप से ऐसा ही रखना चाहिए ये एक प्रथम दृष्टि हमारा बनेगा इस संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि अनुबंध आदिप्य प्रज्ञांतर पृथकवत्त तो जैसे फल आदि के अनुबंध और साधन दोनों ले लिए जाते हैं आदि शब्द से साधनों को ग्रहण करते हैं प्रज्ञांतर ज्ञानों के पृथक्ता के समान दृष्टश और ऐसा देखा भी जाता है शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है तो तदुक्तम ये हमने पीछे जो बात कही है कि इसमें जो कि पैंतालीसवें सूत्रों में पूर्व पक्षी ने कही थी इसमें दोष आएगा इसलिए उपसंहार और व्यतिहार नहीं करने चाहिए तो पूर्व पक्ष का ये सूत्र है परमात्म यान है पृथकवत भिन भिन्ना भिन्ना मंतव्या भिन्न भिन्न ज्ञानों के समान इन उपासनाओं को भी भिन्न भिन्न भिन समझना चाहिए जैसे संसार में अलग अलग ज्ञान होते हैं भौतिकी का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान रसायन विज्ञान का ज्ञान गणित का ज्ञान जैसे ये ज्ञान अलग अलग हैं, विद्याएं अलग अलग हैं और इनके फल भी अलग अलग हैं ऐसे ही यहाँ जो ये उपासनाएं हैं ये भी भिन्न भिन्न हैं और इनके फल भी भिन्न भिन्न होने चाहिए संति ही प्रज्ञान तराणी पृथक पृथक जैसे कि भिन्न भिन्न प्र, कर्म हैं प्रज्ञाएँ हैं ज्ञान हैं तो इन्होंने उस समय के हिसाब से एक उदाहरण दिया है था शतपथ ब्राह्मण का यह वचन दिया है कर्मकांड से जुड़ी हुई लेकिन ये कुछ अलग ढंग से कही गई है क्या ते मनसा एव मन आधान, आधान मतलब अग्निधान जैसे करते हैं। तो, तो भौतिक अग्नि का आधान करते हैं जैसे स्थूल याग में सोम में यज्ञ आदि में करते हैं तो इसमें मन से आधान किया जाता है बाहर नहीं मन से किया जाता है अंदर अग्नि का किया तो तो आधान का, किया जाता है तो कहा मनसा एवं अंदर ही अंदर मन में ही किया जाता है बाहर नहीं किया जा रहा है मनसा यशु ग्रह अग्रीयते मन से ही इन ग्रहों का ग्रहण किया जाता है जैसे कर्म कांड में सोमयाग में आपने देखा वो ग्रह पात्र होते हैं जिसमें सोमरस रखते हैं फिर उस आहूति देते हैं वो जो जैसे वो ग्रह हैं ग्रहों का ग्रहण किया जाता है उनको लिया जाता है तो बोले ये मन से किया जाता है मनसा ये ग्रहते मनसा अस्तुवंत और मन से ही स्तुति करते हैं वहां पर इधर तो वाणी से कर देते हैं बोल के करते हैं वहां पर वाणी से नहीं करते मन से ही स्तुति करते हैं मनसा शंसन मन से ही शंसन करते हैं वो भी एक तरह की स्तुति ही है आगे कह रहे हैं यज्ञ कर्म क्रियते यज्ञ में जो जो भी कर्म किया जाता है यहां इन्होंने कुछ कर्मों के उदाहरण मात्र दिए हैं। ये जो आधान चयन और ग्रहों का ग्रहण और स्तुति और शंसन है, है ये कुछ उदाहरण दे दिए हैं। केवल इतना ही नहीं सब कुछ उसके लिए इन्होंने कहा यत्किन यज्ञ कर्म क्रियते यज्ञ में जो कुछ भी कर्म किया जाता है अथवा दूसरे शब्दों से यथकिच यम कर्म और जो कुछ भी कर्म है वो सब मनसा वो मन से ही किया जाता है पर अब ये जो अंत में बात कही गई दो ढंग से जो कुछ में कर्म किया जाता है यज्ञ एक प्रक्रिया हो गई पूरी आरंभ से लेके अंत तक उसके अंतर्गत जितने जितने कर्म किए जाते हैं या तो यूं कह लो अथवा यज्ञियम कर्म जो यज्ञ से संबंधित कर्म है वो सारे के सारे यानी यज्ञ जो चल रहा है उसके अंतर्गत आने वाले और उससे संबंधित जो इतर है वो भी या तो कह लो कि यज्ञ में जो कर्म किए जाते हैं अथवा कह लो कि जो यज्ञ से संबंधित कर्म किए जाते हैं यज्ञीय कर्म है वो सारे के सारे यहाँ पर मन से किए जाते हैं बाह्य रूप से नहीं तेषु तन मनोमयेशु तो ये जो कर्म है जो कि मनोमय है मन से ही सारे के सारे किए जा रहे हैं मनश्चित्सो जो मन की ही जिसमें प्रधानता है ये सब मनोमय मनोमयम अक्रियत उसको सब मनोमय कर लेता है मानसिक रूप से इन सारी क्रियाओं को करता है अब ये जो विधान हुआ ये विद्यांतर मान रहे हैं। एक भाई रूप से स्थूल रूप से करते हैं एक मन में करते हैं ये विद्यांतर हुआ तो इति इमानी मनसा आधान आदिनी प्रज्ञांतरणी पृथक पृथक इस प्रकार से ये जो आधान क्रियाएं हैं जो मन से की जा रही है ये उससे भिन्न है इससे इनका फल भी भिन्न आएगा तदवद तद भिन्न भिन्न प्रकरण कथा उपासना भी भिन्ना भिन्ना भिन्न भिन्ना भिन उसी प्रकार से अलग अलग प्रकरणों में कही गई उपासना भी भिन्न भिन्न होवे क्यों होवे अनुबंध आदि हेतु अनुबंध आदि हेतुओं से अनुबंध को आगे खोल रहे हैं अनुबंध है फलम अनुबंध का मतलब है फल अनुबंधित बसें होती हैं इसका इससे अनुबंध हो गया है अनुबंध को क्या बोलते हैं इससे टाई हो गया है कॉन्ट्रैक्ट हाँ कॉन्ट्रैक्ट <coughs> करते हैं अनुबंध हो जाता है ऐसे तो फल तो क्रिया के साथ में अनुबंध है उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि कर्म होगा तो फल तो आने ही वाला है ये तो होना ही है बंधा हुआ है इसको अनुबंध कहते हैं पीछे पीछे बंधा हुआ है ये अनुबंध कहलाता है तो अनुबंध का मतलब यहाँ पर फल आदि शब्द साधन प्रकारो अपनी गृह थे जो आदि का उससे जो साधन और प्रकार है विधियां हैं उसका भी ग्रहण किया जाता है देखिए शब्द शब्द से देखो कितना लगता है कि फल श, फल शब्द को अनुबंध शब्द से जोड़ दिया इन्होंने नहीं तो हमारे मन में आ जाता है हमने ये कर्म किया है तो फल तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा फल का नाम ही अनुबंध है वो तो जुड़ा हुआ रहेगा ही जाना ही कहा है वो यहां मिले ना मिले एक अलग बात है लेकिन वो तो मिलना ही है अनुबंधित है वो तो बंधा हुआ है ये रंग दासमग्नि भद्रम दान देने वाले का तो भद्रक करेगा ही ये तो अनुबंध है उसका ये अनुबंध तो है परमात्मा का वो तो जुड़ा हुआ ही है अनुबंध शब्द से फल का ग्रहण किया आगे तो यथा ही यज्ञीय कर्मणि प्रज्ञांतराणी प्रयुजते जैसे यज्ञीय कर्मों में भिन्न भिन्न प्रज्ञांतर यानी भिन्न ज्ञानों का को प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मी बहुविध तो उपासना प्रयुजंते ऐसे परमात्मा के प्रसंग में भी तरह तरह की उपासनाएं की जाती है अलग अलग ढंग से करते हैं तो से परमात्मा दृष्टो भवती उन क्रियाओं से उन उपासनाओं से वो परमात्मा दृष्ट होता है यानी ज्ञात होता है उसका साक्षात्कार होता है उक्तम भवती, उक्तम जैसा कि पीछे कहा गया पूर्व विकल्प प्रकरणात तदुक्तम जो सूत्र में कहा गया है उसी को व्याख्या कर रहे हैं कि हम पहले कह भी चुके किस तरफ संकेत है पैंतालीसवें सूत्र की तरफ कि पूर्व विकल्प प्रकरणात क्रिया क्रिया मानस तो इसमें न्यूनाधिकता हो जाएगी इति सूत्र जब ये मान लिया कि इन सब उपासनाओं के फल अलग अलग हैं उपासनाओं का स्वरूप अलग अलग है तो इनके फल भी अलग अलग हैं जैसे कि कर्म कांड के कर्म अलग अलग होते हुए उनके फल अलग अलग हैं तो उसमें न्यूनाधिकता तो माननी ही पड़ेगी ना फल के अनुसार जिसका फल अधिक है वो बड़ा है जिसका फल कम है वो, वो न्यून होगी तो फल को अगर इस तरह भिन्न भिन्न करेंगे तो न्यूनाधिकता तो आ ही जाएगी और जब न्यूनाधिकता आएगी इस कर्म का ये फल है तो वो विशिष्ट कर्मों के विशिष्ट फल हैं बंधे हुए हैं वो उसके साथ में इसके साथ ये होगा इसके साथ ये होगा तो ऐसे में उपसंगहार और व्यतिहार नहीं करना चाहिए मूल जाके तात्पर्य यहां पर आ रहे हैं उनको कि आप जो भेद कर रहे हो तो वे तो सब गड़बड़ हो जाएगी तो ये इसका पूर्व पक्ष का कथन हुआ इसका उत्तर अगले सूत्र से देंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव सभी को साधार विवादा होश्य